संक्षिप्त महाभारत वन पर्व क्षत्रिय राजाओं का महत्व सोहोत्र शिवि और यजाति की प्रशंसा वैश्व जी कहते हैं तदनंतर पांडवों ने मारकंडे जी से कहा मुनिवर आपने ब्राह्मणों की महिमा तो सुनाई अब हम क्षत्रियों के महत्व के विषय में आपसे सुनना चाहते हैं मारकंडे जी ने कहा अच्छा सुनो अब मैं क्षत्रियों का महत्व सुनाता हूँ कुर्वंशी क्षत्रियों में एक सुहोत्र नाम का राजा हुआ थे हुआ था एक दिन वे महर्षियों का सत्संग करने गए जब वहाँ से लौटे तो रास्ते में अपने सामने की ओर से उन्होंने उन्नीस उसी नरपुत्र राजा शिवी को रथ पर आते देखा निकट आने पर उन दोनों ने अवस्था के अनुसार एक दूसरे का सम्मान किया परंतु गुण में अपने को बराबर समझ एक ने दूसरे के लिए राह नहीं दी इतने ही में वहाँ नारद जी आ पहुँचे उन्होंने पूछा यह क्या बात है तुम दोनों एक दूसरे का मार्ग रोक कर क्यों खड़े हो ये बोले मार्ग अपने से बड़े को दिया जाता है हम दोनों तो समान हैं, अतः कौन किसको मार्ग दे यह सुनकर नारद जी ने तीन श्लोक पढ़े जिसका सारांश यह है कौरव अपने साथ कोमलता का बर्ताव करने वाले के लिए क्रूर मनुष्य भी कोमल बन जाता है क्रूरता तो वह क्रूरों के प्रति ही दिखाता है परंतु साधु पुरुष दुष्टों के साथ भी साधुता का ही बर्ताव करता है फिर वह सज्जनों के साथ साधुता का बर्ताव कैसे नहीं करेगा अपने ऊपर एक बार किए हुए उपकार का बदला मनुष्य भी सौगुना करके चुका सकता है देवताओं में ही यह उपकार का भाव होता है ऐसा कोई नियम नहीं है इस उसी नर कुमार राजा शिवि का व्यवहार तुमसे अधिक अच्छा है नीच प्रकृति वाले मनुष्य को दान देकर वश में करे झूठे को सत्य भाषण से जीते क्रूर को क्षमा से और दुष्ट को अच्छे व्यवहार से अपने वश में करे अतः तुम दोनों ही उदार हो अब तुम में से एक जो अधिक उदार हो वह मार्ग छोड़ दे ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए यह सुनकर कुर्वंशी राजा सुहोत्र शिवी को अपनी दाएँ ओर करके उनकी प्रशंसा करते हुए चले गए इस प्रकार नारद जी ने राजा शिवी का महत्व अपने मुख से कहा है अब एक दूसरे छत्ती राजा का महत्व सुनो नहुष के पुत्र राजा जयाति जब राज सिंहासन पर विराजमान थे उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा देने के लिए भिक्षा मांगने की इच्छा से उनके पास आकर बोला राजन मैं गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ भिक्षा चाहता हूँ संसार में अधिकांश मनुष्य मांगने वालों से द्वेष करते हैं अतः तुमसे पूछना हूँ कि क्या तुम मेरी अभीष्ट वस्तु दे सकोगे राजा बोले मैं दान देकर उसका बखान नहीं करता जो वस्तु देने योग्य है उसको देकर अपना मुख उज्जवल करता हूँ मैं तुम्हें एक हज़ार लाल रंग की गवें देता हूँ क्योंकि न्यायुक्त याचना करने वाला ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है याचना करने वाले पर मुझे क्रोध नहीं होता और कोई धन दान में देकर मैं उसके लिए कभी पश्चाताप भी नहीं करता ऐसा करकर राजा ने ब्राह्मण को एक हज़ार गवें और उन्होंने वह दान स्वीकार किया